जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरव भक्तवृंद जय दैतचंद्र जय जय जय श्री चैतन्य जया निनंद जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय अ्वैत चंद्र जय गौरव भक्त वृंद चंद्र जय गौर ओम ज्ञान तिरंद ज्ञाजन एना चुरन्मित यस्म श्रीगुरव नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवा गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा चैतन्य चरितामृत महाकाव्य तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वापस आ जाते जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथपुरी में आने के बाद राजा प्रताप रुद्र के माध्यम से सरव भट्टाचार्य के द्वारा उनको काशी मिश्र का जो घर है वो प्राप्त होता है और काशी मिश्र अपना घर अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं अचैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए सौरव भट्टाचार्य के साथ जाते हैं और फिर महाप्रभु उनको काशी मिश्र के घर में ले आते हैं और काशी मिश्र उनको प्रणाम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको अपना चतुर्भुज जो स्वरूप है वो दिखाते हैं महाप्रभु आलिंगन करते हैं उसका मतलब है कि काशी मिश्र के जो सेवा है वो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार की है तो इस प्रकार से सारम भट्टाचार्य को सारे जगन्नाथ पुरुषोत्तम वासी है वो अप्रोच करते हैं कि हम आ, आप क्या करो हमें महाप्रभु से मिलाओ हो वो तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे भगवान को भगवान को उनके प्रिय भक्तों के माध्यम से अप्रोच कर रहे हैं तो फिर सरम भट्टाचार्य एक एक भक्तों को मिलाते हैं जिसका वर्णन आ, आज हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृत से यही सब लोग प्रभु वैसे निला चले उत्कंठित हई आछे सबे तुम्हार मिली बारे तो बहुत सारे डिवोटीज एकत्रित हुए थे पुरुषोत्तम स्थान में और सरम भट्टाचार्य ने कहा कि जितने भी लोग आप यहां देख रहे हैं वो जगन्नाथपुरी के निवासी हैं और आपको मिलने के लिए उनके अंदर बहुत उत्कंठा है है ना जैसे किसी को बहुत हमारा कंठ वैसे जब करते समय बंद हो जाता है ना उत्कंठित नहीं है खंडित हो जाता है तो यहाँ इतने उत्सुक थे डिवोटीज महाप्रभु को मिलने के लिए और वैसे हमें हमेशा उत्साहित होना चाहिए उत्सुक होना चाहिए भगवान को और उनके भक्तों को मिलने के लिए हम रास्ता छांट के चलते भक्त आ रहा है वहां से ये पता चले कि अरे वो प्रभु जी आने वाले <laughs> गायब हो जाते हैं यहाँ से नहीं तो हम पता चल सकता है कि, कि कितना मेरा भगवत भजन शुद्ध भगवत भजन से मैं कितना शुद्धि प्राप्त कर रहा हूँ यदि हम अपने आप को भक्तों से दूर भगाते हैं भगवान को मिलना नहीं चाहते तो उसका मतलब है बहुत कठोर ईर्षा और द्वेश की भावना हमारे हृदय में है और हम वास्तव में भगवान की ओर जाने के लिए उत्सुक नहीं है उत्कंटित नहीं है और ये भी एक वैष्णव अपराध है छह प्रकार के जो वैष्णव अपराध है उसमें से ये भी है कि भक्तों को देख आनंदित न होना ना भी नंदनती वैष्णव को देख हर्ष न होना तो यहाँ बहुत उत्सुक थे महाप्रभु को मिलने के लिए तैयार थे जैसे वो महाप्रभु की लीला में वो बूढ़ी एक बुढ़िया लेडी का कथा आता है हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए बहुत भीड़ थी और महाप्रभु के साथ उनके दो सेवक जाते थे जगन्नाथ का दर्शन करने गोविंद और काशीश्वर पंडित काशीश्वरा से हट्टे कट्टे थे बलशाली पराठे तो नहीं खाते थे वो लेकिन प्रसाद खाते थे जगन्नाथ का लेकिन सेवा में बहुत आगे थे ऐसे एक हाथ से एक एक को भगा के चलते थे भीड़ को ऐसे ऐसे महाप्रभु के लिए रास्ता होता था तो महाप्रभु बहुत भीड़ थी और सिम आ, अब जगन्नाथपुरी का यदि स्मरण करते हैं तो जो स्तंभ है गरुड़ स्तंभ बहुत ऊँचा है बहुत मोटा है उसके ऊपर गुरु जी बैठे है और जगन्नाथ को देख रहे हैं एकटक गरुड़ी की आंखों आखे पल की हिलती भी नहीं है ऐसे देखते रहते हैं तो ये गई लेडी और बहुत ही उत्सुक थी भगवान को देखने के लिए इतना उत्कंठित और ये जगन्नाथ अभी बूढ़ी माता है इतनी भीड़ में कैसे दिखाई देंगे भगवान हाँ तो इस इतनी उत्सुक थी कि भूल गई सारे जगत को दर्शन के लिए क्यों क्योंकि उसके ऊपर सुदर्शन की कृपा थी दर्शन तभी हो सकता है जब क्या होगा सुदर्शन को क्यों रखते बलर कृष्ण जगन्नाथ के साथ ऐसे नहीं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीन ही विग्रह होते हैं उनके साथ क्या होते हैं सुदर्शन होने चाहिए सुदर्शन के द्वारा ही आप जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं। उनके द्वारा ही उनकी कृपा से हमें दर्शन करने की योग्यता मिलती है और भक्ति सिद्धार्थ महाराज के थे सुदर्शन दर्शन मीन फिलोसफी हाँ एक तो है कुदर्शन आ, परंपरा से विहीन जो फिलोसफी है उसको यदि सीखते हैं समझते हैं अंडरस्टैंड करते हैं अप्लाई करते हैं तो कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकेंगे इसलिए परंपरा के माध्यम से शुद्ध वैष्णवों के द्वारा सिद्धांत को हमें समझना होगा इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा सिद्धांत बलिया चित्ते ना करा आलस जहां लागे कृष्णेर सदृढ़ मानस सिद्धांत को समझने के लिए आलसी मत बनो बाकी चीजों के लिए आलसी बंद न तो चलेगा हाँ लेकिन हम बाकी चीजों के लिए तो बहुत उत्सुक रहते हैं सिद्धांत को भगवत भक्ति के विधि विधानों को जानने के लिए हम आलसी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं तो ऐसे वो जो लेडी थी उसने देखा तो चढ़ गई आ, कहा गरुड़ के ऊपर ऐसे हाथ देखो और चढ़ने के लिए क्या था जैसे उसका छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक पाव दिया और महाप्रभु ऐसे देख रहे थे उसने महाप्रभु को देखा भी नहीं सीधा कन्धे में पाव रखा कंधे में पाव रख के गरुड़ के कंधे में एक हाथ रख के जगन्नाथ को देख रही है सारे लोग देखने लगे विशेष रूप से जो उनका सर्वेंट है पर्सनल सेवक गोविंद ने देखा अरे आदि वो चिल्लाने लगे उतर नीचे उतर आ, कहा है कि स्त्री है लेडी बूढ़ी माता उतर नीचे ऐसा कुछ बोलने लगे महापुरुष ने डाटा कहा है आदिवासी क्या बोल रहे हो तुमने कहा आदिवासाह अरे फिर उसको पता चला की चैतन्य महाप्रभु के कंधे में मैंने पाव रखे सुख देखते जा रहे हो और महाप्रभु ने हिलाया नहीं कोई भक्त हमारे हाथ रखते हैं तो हम ऐसे हटा देते अरे भाग से <laughs> हमें सहन नहीं होता है ना बल्कि भक्त का स्पर्श बहुत महान है हाँ? शास्त्र वर्णन करते हैं जैसे अमरीश महाराज हैं अपने शरीर का उपयोग क्या करते थे भक्तों का आलिंगन करने के लिए वैसे शुद्ध हो जाते हैं भक्तों का आलिंगन करने से स्पर्श करने से तो ऐसे ये जो लेडी थी वो उसने देखती जा रही देखती जा रही भगवान को देख के रो रही है और महाप्रभु बिल्कुल कंधे लगा के हाँ तुम दर्शन करो मुझे दर्शन हो या ना हो हम पहले दूसरे के सर में चढ़ के दर्शन करना चाहते और गलती से कोई भक्त हमारे सर में पाव देना तो दूर पाव में पाव पड़ जाए कीर्तन में या कहा तो हम कितना उसके बारे में सोचते रहते हैं तो ऐसे महाप्रभु कहा महाप्रभु को जब गोविंद उनको नीचे खींचने का प्रयास कर रहा था बूढ़ी माता को बुढ़िया लेडी को तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर उसने देखा और वो उतर आए क्षमा याचना करने तो महाप्रभु ने तो पहले गोविंद को डांटा तुम आदिवासी हो तुम्हें तो समझ में आता है कि नहीं वैष्णव से कैसे व्यवहार करना चाहिए उन्होंने कहा इसका जन्म बहुत सफल है यह जो स्त्री के अंदर इतनी आरती है आरती मीन्स एक लालसा है अनुराग है कृष्ण को देखने के लिए उतना अनुराग मुझ में हो जाता तो महाप्रभु कभी लगे मैं तो इसकी कृपा की कामना करता हूँ सन्यासी होकर भी किसकी कृपा चाहता है वो बूढ़े लेडी की इसके अंदर जो प्रेम है ना जगन्नाथ को देखने के लिए उतना प्रेम मेरे सन्यास लेने के बाद भी मुझमे नहीं उत्पन्न हुआ है तो भगवत भक्ति आश्रम से संबंध नहीं रखती यही है कि कितने आपके अंदर उत्कंठा है कितनी आपके अंदर लालसा है ग्रेड है भगवान को देखने के लिए उनकी सेवा के लिए उनके नाम रूप गुण आदि के लिए तो महाप्रभु देखने लगे कितनी उत्सुक है ऐसी उत्सुकता हर पुरुषोत्तम वासी के अंदर है हर जो जगन्नाथ का निवासी है उसके अंदर सेम उत्सुकता है ऐसे नहीं कि हम साल में एक बार जगन्नाथपुरी जाते तो बड़ा उत्कंटित रहते और रोज जगन्नाथपुरी से रहेंगे तो जगन्नाथ इतने ये लगेंगे हमें उचित नहीं लगेंगे तो लेकिन वहाँ रोज हजारों लोग आज भी आप जाते हो जगन्नाथपुरी हजारों रोज वहां के लोकल लोग आके देखते हैं को उनका आप उत्सुकता उत्कंठा लाल सा दिखोगे तो आप पिघल जाओगे मैं कई बार जाता हूँ पुरी तो देखता हूँ कई सारे ओल्ड माताए कई सारे लोग वो आते हैं लोकल लोग है कई लोग तो मुझे याद हो गए फिक्स हो हर साल में जाता हूँ दिखाई देते एवरीडे दे, वहां मंगल आरती यहाँ दिखाई देते फेसेस याद हो गई तो वो बिल्कुल ऐसे ना कोरोना में रोते हैं हकों से आंसू बहते हुए प्रार्थना बोलते जा रहे जगन्नाथ हैं दशावतार अष्टम दशावतारोत्र भाषा में कई प्रार्थनाएं गजेंद्र स्तुति कुंती की प्रार्थनाएं जगन्नाथ को देख देख के ऐसे बोलते जा रहे जो अनपढ़ गवार लगते देखकर लेकिन प्रार्थनाएं उनके कंठ में भरी पड़ी है हाँ तो ये वास्तव में उन्नत वैष्णव के लक्षण इतनी उत्सुकता है भगवान को देखने के लिए हाँ तो ऐसी उत्सुकता ये पुरुषोत्तम जो निवास यहाँ के निवासी जगन्नाथपुरी की उनके अंदर थी किसको देखने के लिए किससे मिलने के लिए महाप्रभु को तो कृष्णदास कविराज उनकी तुलना चातक पक्षी से करते हैं त्रषित चातक ऐछे करे हाहाकार सब सब ए कर अंगीकार बल्कि महाप्रभु ने महाप्रभु को कहते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में ये जो लोग है ये इनकी स्थिति उसी चातक पक्षी के समान थी जो एक प्रकार से जैसे चातक पक्षी है वो तो पानी कुछ और नहीं पिएगा पिएगा तो जो पहले मेघ वर्षा का जो जल है उसको पिएगा चाहे और वो चिल्लाता रहेगा और अपनी चोंच को ऐसा ऊपर करते हुए बादलों को देखेगा बादल जैसे आज आएंगे तो नाचने लगेगा और पहले मेघ का जल को अपने मुंह में धारण करेगा चाहे बिजली गरजती है और बिजली उसके सर में गिर भी जाए तो भी वो अपने लक्ष्य से हटता नहीं है इतना उसके अंदर उत्कंठा है रोदन करता है तो उन्होंने कहा कि आप जगन्नाथपुरी को छोड़कर जब दक्षिण भारत गए तब से लेकर अभी तक ये पुरुषोत्तम भक्तों की स्थिति चातक पक्षी के समान है जो आपका इंतजार कर रहे है आपको मिलने के लिए बहुत अधिक उत्सुक है और कृपया क्या करो आप सबे कर अंगीकार इन सबको अपनी शरण में ले लो सार भट्टाचार्य ने निद किया है जगन्नाथ सेवक नाम जनार्दन अनवसरे करे प्रभु श्री अंग सेवन अबे इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए वो एक एकट है समाज में कोई होता है तो जो सीनियर है उसने बाकी दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कोई कोई कोई सीनियर डिवोटी आ गया और कोई नया भक्त लेकर माइक में इंट्रोड्यूस करे ये कल्चर नहीं है ट क्या है इंट्रोड्यूस करने के लिए भी योग्यता क्या आवश्यकता है जो वृद्ध है ज्ञान में वृद्ध हो सकता है नो पद में हो सकता है तो ऐसे व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो सार भट्टाचार्य उन्नत सब में वहा जगन्नाथपुरी में वो इंट्रोड्यूस कर रहे भक्त को ऐसे नहीं कि इसका नाम ये इसका नाम अनुत्तम है इनका नाम परमात्मा है और इनका ये बस हो नहीं नाम के साथ साथ क्या जुड़े हैं उनके भक्तों के गुण भी हैं तो उन गुणों का बखान करना गुरु क्या करते हैं कृष्ण के सामने भक्तों को इंट्रोड्यूस करते हैं शिष्य को ये भक्त ने मैराथन में चमत्कार कर दिया कृष्णा आप थोड़ा ध्यान दीजिए इनका पूरा टारगेट से टारगेट पूरे कर दी है भगवान फिर सोचते है अच्छा क्योंकि बड़ा व्यक्ति जब आपको रिकमेंड करता है तो जिनको रिकमेंड किया जा रहा है जिनके प्रति वो अटेंटिव हो जाता है नहीं मैराथन में भी कई लोगों से मिलने जाते बड़े-बड़े तो हम किसी बड़े का रेफरेंस लेकर और दूसरे बड़े के पास जाते लेना है। तो उसी प्रकार से जो गुरु है वो प्योर डिवोटी है गुरु का मतलब है शुद्ध भक्त और शिष्य का कर्तव्य है गुरु के प्रति इसी दृष्टिकोण से देखा जाए गुरु के देखा जाए कि मेरे जो अध्यात्मिक गुरु हैं वो श्रीमती राधिका के सर्वाधिक प्रिय भक्त हैं इस राधा सखी शास्त्र कहते हैं इस भावना से सदैव आध्यात्मिक गुरु को देखना चाहिए और यही गुरु का असली दर्शन है ये नहीं कि वो 26 साल के हो गए या 50 साल के हो गए अभी तो यंग लग रहे हैं ये दर्शन नहीं है ये तो बाहरी रूप से कोई एक नव नव नव दीक्षित जो शिष्य है वो आध्यात्मिक गुरु को देखता है गुरु को देखना भी कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय है निज जन है महाजन है इस दृष्टिकोण से देखे तो ऐसे सार्वभम भट्टाचार्य बहुत उन्नत है और वो महान भगवान के भक्त थे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक तो नाम बता रहे हैं और सेवा बता रहे ये भक्त का पहचान है हमारी नाम पता हो या ना हो लेकिन हमारे पास क्या होनी चाहिए सेवा से भक्तों को पहचाना जाता है आप किसी जगह जाओ आपको ये नहीं पूछेंगे आपका नाम पहले पूछेंगे आप क्या सेवा करते हैं आपके मंदिर में <laughs> मैं जहां भी जाता हूं पूछते हैं आज भी मुझे एक भक्त का फोन आया मैं जानता नहीं था कि आप क्या सेवा करते हैं मुझे मुझे पता नहीं मैं क्या सेवा करता हूं <laughs> मैंने कहा थोड़ा बहुत प्रचार कार्य में इधर उधर जाता हूं कभी प्रवचन देने वगैरह तो इस प्रकार से भक्त की पहचान सेवा से होती है हाँ श्रीमती राधिका सेवा की मूर्ति है मूर्तिमान स्वरूपा है जब श्रीमती राधा रानी भगवान के बाई ओर से जब प्रकट हो गई भगवान रास मंडल में गए गोलक आध्यात्मिक जगत में अकेले थे वो सोचने लगे एक फूल गार्डन में देखकर तो उसी समय उनके शरीर से एक मूर्तिमान स्वरूपा युवती प्रकट हो गई प्रकट होकर दौड़ने लगी दौड़ते दौड़ते वो गार्डन में गई धाव नाम तो गई और फ्लावर तोड़ा और लाके कृष्ण को दे दिया हरा इसलिए उनका नाम राधा है हराधना हाँ। मतलब निकलते ही सेवा के लिए दौड़ पड़ी ये भक्त का गुण है हाँ भक्त भक्त का जीवन इसी के लिए है सेवा के लिए है जितने बड़े बड़े भक्तों का हम देखते हैं शडगो स्वामी आदि क्यों उनका हम अभी याद करते हैं कृष्ण की महान सेवा की उन्होंने इतने ग्रंथों का प्रणयन किया निर्माण किया फिर कई सारे टेम्पल्स बनाए और अपने आचरण से भगवत भक्ति की शिक्षा दी और ब्रज को हाँ, फिर से पुनर्जीवित किया पुनरुद्धार किया हाँ, आजकल भी जो हमारे वर्तमान आचार्य गण हैं गुरु वृंदा हैं तो इस प्रकार से जो इंट्रोडक्शन है वो सेवा और नाम दोनों के साथ जुड़ा है हाँ, तो नाम की चिंता हमें बहुत ज्यादा होती है है ना नाम अपने आप फैलेगा जब आपके पास क्या होगी सेवा होगी हम हाँ अपने नाम की ज्यादा चिंता करते हरि नाम से ब्यादे नहीं हरे नाम के लिए जितना चिंता नहीं है उतनी चिंता हम अपने नाम की करते हैं कि किसी को कहा जब नाम भजन कैसे हो रहा है कुछ बहुत अच्छा हो रहा है नाम भजन <laughs> लेकिन उसको पता उसको, उसको पता है कि मैं अपने भजन नाम अपने नाम के भजन में लगा हूं हाँ तो चिंता कलियोगा के जीव है कल नाम के लिए सब कर रहे नहीं हरे नाम के लिए नहीं कोई कर रहा है हम बाह्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो हरेक व्यक्ति नाम के पीछे लगा हुआ है हरे नाम कृष्ण नाम के पीछे नहीं तो पहले भक्तों को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ कोई वो सीनियर जूनियर देख नहीं रहे हैं यहाँ सरम भट्टाचार्य यह सीनियर प्रभु जी है तो इनको पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ नहीं जो भी नजदीक बैठा है रैंडमली कृष्णदास कविराज भी जो ग्रंथ को लिख रहे थे आदि लीला में जो वर्णन करते है महाप्रभु की शाखाओं का कि महाप्रभु के इतने भक्त है कहते सारे बहुत महत्वपूर्ण है किसको में पहला दर्जा दो किसी को दसरा दू बहुत कठिन है लेकिन हमें को प्रिंसिपल बनाए रखने के लिए तो हॉज पॉज हो जाएगा सोसाइटी, इंस्टीट्यूट में ये सब चीजें निडेड है आवश्यक है तो लेकिन जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो पहले भक्त का नाम था जनार्दन जगन्नाथ सेवक नाम जनार्दन अनवसरे करे प्रबोश्री अंग सेवन तो ये इन ये सेवा कब करते हैं जब अनावसर होता है अनावसर का मतलब है कि भगवान जगन्नाथ हाँ, जैष्ठ पूर्णिमा को स्नान करते हैं जिसको स्नान पूर्णिमा कहा जाता है फिर इतना स्नान करते इतना स्नान करते हैं जैसे हाँ, कि कभी स्नान ही नहीं किया हो नहीं जैसे कभी होता है ना हमारे साथ बहुत लंबा कुछ चीज नहीं की तो हम पूरा उसका निचोड़ लेते हैं फिस्ट बहुत महीने हो गए फिस्ट नहीं होंगे हो जो होती है तो फिर हम पूरा उसको ये हाँ, करते एंजॉय करते हैं तो जगन्नाथ तो हजारों घड़ों से स्नान करते चंदन मिश्रित जल आदि से सुगंधित जल और ऐसा नहीं कि अपने बाथरूम में स्नान करते हैं भगवान ओपनली स्नान करते हैं जगन्नाथ देव और भी सुभद्रा तीनों एक ही जगह बैठे रहते हैं ऐसे और सारा जगत उनको देखा, देखता है स्नान हो तो ऐसा हो हां? हम इस भौतिक छोटे से नलके के नीचे खड़े रहते हैं और उसमें सॉन्ग गाते रहते हैं क्या ना? अपना गुणगान गाते हैं क्या मेरा अभिषेक हो रहा है सोचते हैं लेकिन वहां जगन्नाथ देखो हजारों लोग देख रहे हैं जिनके स्नान को हां? जिनके स्नान को देखने मात्र से हमारा आंतरिक बाहरिक दोनों स्नान हो जाते हैं शुद्ध हो जाते हैं हम मल आदि से भौतिक मन से तो भगवान जगन्नाथ कि जो सेवक है सोने के घड़ों में जल लाते हैं और वो डालते रहते डालते रहते हैं और स्नान मंडप में भगवान पूरे दिन सुबह से स्नान के लिए बैठे पूरा दोपहर चली जाती है स्नान कर रहे कर रहे कर रहे फिर बाद में भगवान क्या करते हैं एक गजवेश धारण करते हैं गणपति का वेश उस दिन हाँ गणपति का वेश एक बार एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी में आया वो महाराष्ट्र का था ब्राह्मण और उसने कहा कि राजा को मिल रहा था शायद तो उन्होंने कहा अभी जा ही रहे हो तो आज ना स्नान पूर्णिमा है जाते जाते जरा जगन्नाथ का दर्शन करो कहते नहीं मेरे इष्ट देव गणेश जी है गणपति बप्पा मोरिया <laughs> गणपति का ही बस मैं दर्शन करता हूं और कोई नहीं कहते उन्होंने कहा गणपति वगैरह सब उनमें मिलित है वही सबके जन्मादर्श यथा है सबके उगम वही है जगन्नाथ देव आप जाओ दर्शन करो वो यदि मुझे मेरे इष्ट का दर्शन देंगे तो मैं समझूंगा कि ये परम स्वामी हैं तो गया और देखा अरे जगन्नाथ तो सबके हृदय को पहचानते है वो आया और भगवान जगन्नाथ को देखने लगा तो देखा अरे भगवान की सुन्द है गणपति देश दिखाई दे रहे तब से उनको फिर ये वेश पहनाया जाता है गजवेश तो गजवेश तीनों सुभद्रा तो नहीं लेकिन बलाराम और गणपति का वेश पहनते हैं फिर इतना ठंड लगता है उनको बीमार हो जाते हैं ना जुकाम जैसे सर्दियों में हम ठंडे पानी से स्नान नहीं करें तभी भी जुकाम होता है वहां तो इतना स्नान करते हैं जुकाम हो जाता है और फिर भगवान अपॉर्चुनिटी ये सब बहना है जगन्नाथ का ये सब लीला है क्यों एकांत चाहते अपने भक्त लक्ष्मी के साथ अभी वहा यही तो अंतर है ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला तो जब इस दक्षिण भारत में आप जाओगे तो जो लक्ष्मी नारायण है विष्णु है या ना लक्ष्मी है वो कभी एक आल्टर में नहीं दिखाई देंगे आपको और लक्ष्मी का मंदिर उस कोने में होगा और विष्णु या नारायण अनंत शेष पे लेटे किसी और कोने में होंगे ये वैदिक सभ्यता है ना आदर जैसे होता है ना वैदिक पहले कल्चर में ऐसे था तो उनको मिलना बड़ा कठिन होता है आपस में फिर एक दिन साल में कोई उत्सव होता है उस दिन लक्ष्मी और नारायण मिलते हैं तो ये जगन्नाथपुरी में वही है जगन्नाथपुर में जगन्नाथ एक जगह बैठे बड़े मंदिर में और लक्ष्मी दूसरे मंदिर में है तो एकांत कहाँ मिलता है सब बीच लोग रहते आते जाते प्रार्थना करते फिर भगवान देते नहीं कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जगन्नाथ फिर एकांत की कामना करते हैं लक्ष्मी के साथ निवास करने के लिए तो ये बीमारी का बहाना बनाते भगवान के एक कार्य के पीछे ना हजारों उद्देश्य होते हैं हम तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत कपटी होता है तो एक कुछ करेगा तो उसके पीछे उसके बहुत सारे विचार होते तो वैसे जगन्नाथ देव बहाना तो बनाते हैं और पंद्रह दिन के लिए बीमार हो जाते इतना बुखार आता है उनको और लक्ष्मी के साथ रहना चाहते इसलिए कहते मुझे बुखार आ गया बुखार आ गया तो वो लक्ष्मी की से सेवा लेते रहते हैं और उस समय कुछ खाते नहीं है और भगवान नहीं खाएंगे तो जगन्नाथ के भक्तों को भाग भी नहीं मिलता उनको भी महाप्रसाद नहीं मिलता कोई जल जल या पानी कुछ पीते रहते पंद्रह दिन भगवान केवल मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह खाते हैं और फिर भगवान ठीक हो जाते हैं पंद्रह दिन के बाद और उस भी बहुत हो गया लक्ष्मी का संग अभी मेरे प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए बाहर निकलता हूं ट्रेवलिंग करता हूं तो वैसे पंद्रह दिन क्योंकि इस साल भर जो विग्रह है बहुत प्रकार के उपासना सर्विस शादी में एक प्रकार से फेड हो जाता है तो ये जो पंद्रह दिन है जिसको अनावसर कहा जाता है जिन पंद्रह दिनों में भगवान को नया पेंट वगैरह किया जाता है नए उनके जो अंग वस्त्र होते हैं ना इनर गार्मेंट्स वो सब चेंज किए जाते हैं फिर उसके ऊपर कलरिंग वगैरह होता है क्लोर आईज वगैरह सब चीजें और फिर वो रथ यात्रा के एक दिन पहले दर्शन देते उसको कहते नेत्रोत्सव हाँ, किन के लिए किनके नेत्रों के लिए उत्सव है जो भी दर्शन करने आते हैं तो जगन्नाथ रथयात्रा से पहले एक दिन आप पहुंचते हो तो बहुत भीड़ होती है जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए और महाप्रभु का जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में सबसे दुख का समय कोई होता है तो ये पंद्रह दिन होते हैं महाप्रभु को रहा नहीं जाता जिस दिन ये स्नान पूर्णिमा होती है और उसके बाद भगवान जब अंदर जाते हैं चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से रोने लगते हैं और वहां से दौड़ते हुए समंदर के किनारे से अलारनाथ जाते हैं जो अलवरनाथ हाँ, अलारनाथ भगवान कृष्ण ही है जो पैठा ग्राम ब्रज में गोवर्धन के पास हाँ, जिन्होंने रास क्रीड़ा की थी वहां जो प्रकट हुए थे जो मूर्तिमान स्वरूप गोपियों के लिए वो रूप की जो मूर्ति है वहां ब्रह्मगिरी में है अलारनाथ अलवरनाथ तो महाप्रभु उनका दर्शन करने के लिए जाते बहुत विरह में और जाते जाते दौड़ते हैं और जाके गिर जाते हैं उनके सामने तो उनके सामने जो पत्थर था भगवान अलारनाथ के सामने अलारनाथ मीन्स साउथ इंडिया के जो अलवर है बारा उनके जो नाथ है स्वामी है कृष्ण है उनको अलारनाथ कहते हैं अलवरनाथ वैसे ओरिजिनल नाम है लेकिन अपभ्रंश होके क्या हुआ अलारनाथ तो वैसे ही फिर वो सारा जो पत्थर है वो पिघलने लगता है महाप्रभु के शरीर के पूरा बॉडी के चिन्ह पड़ते हैं वहां आज भी आप जाते तो वहा दर्शन करते हो अलारनाथ में तो ये जो पंद्रह दिन है इसको अनावसर कहा गया है तो इस समय जो सेवा है नवयवन श्रृंगार भगवान नव को प्राप्त होते हैं नव युवक हो जाते हैं एक प्रकार से मतलब नया सब श्रृंगार आदि होता है और फिर भगवान रथ यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं रथ यात्रा का तो बहाना है हाँ बल्कि ये नीलाचल को छोड़कर वो सुंदराचल जाना चाहते हैं। <laughs> सुंदराचल मींस गुंडीचा वृंदावन गार्डन्स उनको ज्यादा महल संगम रवर वगैरह मार्बल ये सब पसंद नहीं है उनको मिट्टी गोबर पेड़ पौधे फ्रेश एयर ये सब अच्छा वहाँ चामर की हवा कौन खाते रहेगा वहां तो ब्रज में तो नेचुरल हवा है हाँ तो भगवान वहां जाना आनंद लेते हैं तो इस इस बीच में जो पंद्रह दिन की जो सेवा होती है उस दिन ये जो भक्त है जनार्दन ये उनकी सेवा करते हैं हाँ तो महाप्रभु का देखो ये उनकी सेवा करते उस समय छोटे मोटे भक्त नहीं है कितनी सेवा करते हैं कृष्णदास नाम यी सुवर्ण वेत्रधारी शिकी माह नाम ये लिखन अधिकारी तो सारूण भट्टाचार्य ने आ और एक भक्त का इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कहा यह है कृष्णदास जो सोने का दंड लेकर खड़े रहते भगवान की सेवा में और उसके बाद ये दूसरे भक्त है शिखी माहि जो क्या है लेखन अधिकारी जो हमेशा लिखते रहते हैं हा शिक माहि का शिक्खी माही महाप्रभु के बहुत घनिष्ठ भक्तों में है महाप्रभु के प्रिय साढ़े तीन भक्त थे हाँ उनमें से ये एक है तो शीखी माति ये कैलेंडर लिखते है पंजी जिसको मालदा पंजी कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर में एक ग्रंथ एक बुक है जो हजारों सालों से लिखा गया है जिसमें क्या क्या पहले हुआ वो सब चीजें लिखी गई और आगे क्या क्या होगा वो भी है हा? तो वो सब लेखन उसमें ऐड करते रहना रेगुलर एक्टिविटीज मालदा पांजी वो जो बुक है उसमें सारा वर्णन दिया है तो उसको लिखने का काम ए, लेखन के आधिकारिक शिक्षी माती है वैसे चैतन्य चरितमृत में बहुत महत्वपूर्ण होता है इन महाप्रभु के इन भक्तों का नाम याद रखना जब आप इन भक्तों का नाम आपको पता चले तो आप इन महाप्रभु के लीलाओं को और आस्वादन कर पाओगे और मिठास लगने लगेगी हाँ पहचान होनी चाहिए ना कौन कौन कैरेक्टर क्या क्या कर रहे हैं? नहीं तो सारे एक जैसे हैं आपको कि एक भक्त था वो लिखता रहता था एक भक्त जहां प्रसाद बांटता था एक था जिसको जो जपी करते रहता था नहीं वो हरिदास ठाकुर थे भक्तों के नाम बल्कि भक्तों के नाम स्मरण करने से हम बहुत से शुद्ध होते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त है उन्होंने ग्रंथ लिखा नामामृत समुद्र कई साल पहले इतना सा बुक है बंगला में तुम्हें तो सोचना था नामामृत समुद्र हरे नाम के ऊपर है नाम अमृत समुद्र में के सोचा नाम समुद्र नाम का नामों से महाप्रभुण में श्लोका हाँ तो इस प्रकार से भक्तों के नाम भी क्योंकि हम तो कृष्ण के नाम का जब करते है लेकिन कृष्ण किसके नाम का जब करते है भक्तों के नाम का जप करते हैं प्रद्युम्न मिस्र वैष्णव प्रधान जगन्नाथिर महासो यार हई दास नाम है, है प्रद्युम्न मिश्रा जो सारे वैष्णवों के मुखिया है हैड है सारे भक्तों के इंचार्ज है प्रमुख भक्त है और ये सारे जगन्नाथ भक्तों में महान एक सेवक है जिनका नाम दास है इस प्रकार से अलग अलग भक्तों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे मुरारी माह यहाँ शिखी माह भाई तुम चरण वे नो आर तो कहते देखो ये विशेष भक्त है ये शिखी माहि का भाई मुरारी माहि और इसकी योग्य गुण क्या है आपके चरण कमलों के अलावा इनका कोई और आश्रय नहीं है आपके चरणों के अलावा किसी और को नहीं जानता ये पूर्ण शरणागति का लक्षण हम भगवान के अलावा सारे जगत का जनरल नॉलेज रहते हैं रखते हैं ना क्या ठीक है क्या कहते हैं जनरल नॉलेज सर्व सामान्य ज्ञान हाँ लेकिन कृष्ण के बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो ये जो थे भक्त मुरारी माहिती ये महाप्रभु के चरण कमलों के अलावा इस संसार श, क्या है शूनम जगत सर्वम गोविंद विरहन ये एक उन्नति का लक्षण है कि वास्तव में भगवान के अलावा ये जगत हमें निरस लगने लगना चाहिए शून्यवत लगना चाहिए हाँ। तो ये ये इन सारे वैष्णव का लक्षण है, गति हैं चंदनेश्वर सिंहेश्वर मुरारी ब्राह्मण विष्णुदास यहाँ दया है तोमार चरण चार जो भक्त है आपके चरणों का सदैव ध्यान करते रहते हैं चंदनेश्वर सिंहेश्वर मुरारी विष्णुदास महापात्र राज महामति परमानंद महापात्र रसमहति तो ये जो परमानंद प्रहरराज राज है जो महापात्र नाम से भी जाने जाते हैं ये अत्यंत बुद्धिमान है तो ये प्रहरराज वो उपाधि है जब जगन्नाथपुरी का राजा का देहांत हो जाता है और दूसरा राजा जब तक सिंहासन में बैठने के लिए कोई योग्य नहीं है तो फिर वहां के जो पुरोहित हैं एक व्यक्ति को चुन लेते हैं और वो इतना क्वालिफाइड होता है कि वो जो प्रहर परमानंद प्रहर राज है मतलब जो राजा कोई नहीं है दो, दो राजाओं के बीच में जब राजा शरीर त्यागे या किसी कारणवश राजा अपने सिंहासन पर नहीं है तो फिर एक व्यक्ति को चुना जाता है जगन्नाथपुरी में जैसे तो मध्वाचार्य के एक शिष्य थे जय तीर्थ वो राजा बने थे जगन्नाथपुरी के हाँ फिर जब राजा के एक पुत्र राजा बने तो उन्होंने कहा क्या दू मैं आपको गिफ्ट तो उन्होंने कृष्ण राम की विग्रह की याचना की थी जो मधवाचार्य ने उनसे मांगा था तो इस प्रकार से प्रहर वो है जिसको जब राजा नहीं होता पूरी में देहांत हो गया है या नया राजा इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो इसके बीच में एक एक भक्त को चूज किया जाता है जो सिम्हासन पर बैठकर जगन्नाथपुरी या उस, उस के राज्य का शासन या कारा काराभार को संभालता है ये सब वैष्णव यही क्षेत्र एकांत भावे चिंत सब है तोमार चरण कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे लास्ट लास्ट क्लास में भी हम यही चर्चा कर रहे थे हाँ की जो वैष्णव है वो पृथ्वी के क्या है आभूषण है तो वही बात सरव भट्टाचार्य कहते हैं ये सब वैष्णव क्षेत्रेरा भूषण कौन सा क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ये जितने भी वैष्णव हैं यहाँ नीलाचल के ये वहां के भूषण है जगन्नाथपुरी के आभूषण है इनके बिना ये यदि चले जाए तो जगन्नाथपुरी जैसे कोई स्त्री है यदि वो अलंकार धारण करती है तो उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है और सारे आभूषणों को निकालो तो उसका सौंदर्य कम हो जाता है नीरस हो जाती है एक प्रकार से तो उसी प्रकार से ये जो जगन्नाथपुरी है इसका आभूषण इसके भूषण क्या है ये सब वैष्णव जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है और एकांत भाव से आपके आ, एकांत भाव का मतलब है अविचलित रूप से एकांत भाव एकांत भाव है ना कि एकांत में बैठा रहता है भक्त और वो सोचता रहता नहीं विचलित नहीं होता उसी को रूप गोस्वामी ने कहा अहेतु की अप्रत बिना किसी हेतु के और निरंतर भगवत स्मरण करता रहता है भगवत सेवा में नियुक्त होता है तो इसी प्रकार का ध्यान ये जगन्नाथपुरी के भक्त करते हैं तबे सबे भूमि पड़े दंडवत सब लिंग प्रभु प्रसाद करिया तो फिर सबने महाप्रभु के सामने दंडे के समान गिर गए और महाप्रभु ने फिर क्या किया हरेक भक्त का आलिंगन किया चैतन्य महाप्रभु ने जितना आलिंगन किया होगा किसी और ने नहीं किया होगा वो जिस पेड़ के भी आलिंगन किए जब वो गए थे वहां आ, कहा दक्षिण भारत में पंपा सरोवर वगैरह, या फिर वो कौन सा वहा पांच पेड़ थे जिनसे भगवान राम ने बाण मारा था शायद बालिक को मारने के लिए तो वो ऐसे ही थे महाप्रभु ने जब आलिंगन किया तो वो उद्धारों वैकुंठ चले गए वहां के लोकल लोग देखे अरे सुबह तो थे वहा अभी कहा चले उन्होंने <laughs> कहा ये वही राम है पहचान गए लोकल जो लोग है तो महाप्रभु उनको दंडवत जब किया सब भक्तों ने दंडवत का मतलब ये शरणागति स्वीकार करना तो उन्होंने महाप्रभु की शरणागति स्वीकार की मानस देह जो हो जो मानस देह गेह जो किच मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर तो जब उनको उन्होंने दंडवत किया तो सबने आलिंगन किया एक दूसरे का महाप्रभु ने सबका आलिंगन किया और अपनी कृपा उनको प्रदान की हे न काले आयला तथा भवानंद राय चारे पुत्र संग पड़े महाप्रभु तो उस समय एक विशेष रैष्ण आ गए जिनका आगमन हुआ भवानंद राय जो अकेले नहीं थे अपने चार पुत्रों के संग में आए थे तो भवानंद राय के वास्तव में पांच पुत्र थे पांचवा पुत्र कौन था रामानंद राय एक्चुअली पुत्र होता तो है ऐसे रत्न के समान हो और किसकी सेवा में आने चाहिए इस्तेमाल कृष्ण की सेवा में तो ये जो पांच पुत्र थे चार पुत्र वानीनाथ गोपीनाथ कला निधि और सुधा निधि और पांचवे थे रामानंद राय तो महाप्रभु देखो कितना बड़ा ये है कि उनके पुत्रों को महाप्रभु चूज करते हैं जिनके संग में अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो कितने गर्व की बात होगी रा, भवानंद राय के लिए तो महाप्रभु के पास आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया अपने चार ही पुत्रों के संग में सार्वभौम कहे ये भवानंद राय यहा प्रथम पुत्र राय रामानंद तो उन्होंने कहा तो सार्व भट्टाचार्य ने बोला कि ये कौन है भवानंद राय है और आप जानते इनका जो पहला पुत्र है वो कौन है रामानंद राय बल्कि रामानंद राय महाप्रभु तो मिले थे अभी अभी तो मिले थे महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में सबको एक बार मिले लेकिन एक भक्तों को दो बार मिले तो आप समझ सकते कितने महत्वपूर्ण है महाप्रभु के लिए महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाते समय भी गोदावरी के तट पर गए और वहां जाकर रामानंद राय से मिले क्योंकि उनको किसने कहा था सार्वभम भट्टाचार्य ने सारोम भट्टाचार्य ने कई चीजें कही उनमें से एक कहा कि अब यात्रा करने जा रहे हो तो उस यात्रा में एक भक्त है उनसे जरूर मिलके आना हम भी कहते ना वहां जाओगे ना तो वहां का जिलेबी जरूर खाके आना <laughs> हमने नहीं कि भक्त को मिलके आना कथा सुन के आना हम कहेंगे वहां ना ढाबा बहुत अच्छा है वहां समोसा बहुत अच्छा मिलता है वो खा के आ जाता क्योंकि हम अन्नमय चेतना में जी रहे हैं आ? तो ऐसे सारोम भट्टाचार्य ने कहा भक्ति रस शास्त्र के जो बहुत उन्नत वैष्णव हैं मैं पहले उनको बड़ा सर्व समझता था लेकिन जब अभी आपने मुझे जब भक्त बनाया ना उसके बाद मुझे उनकी महानता पता चल रही है कि रामानंद राय कोई सर्व नहीं है हाँ सर्व भट्टाचार्य कहते कि मैं तो पहले कौवा था लेकिन आपने मुझे ना अभी गरुड़ बना दिया है तो भक्तों के संग से पहले हम सब क्या थे काले कव्य थे कहा तक उड़ते थे हमारे कहा उड़ने का सामर्थ्य है लेकिन अभी महाप्रभु के आंदोलन में आए नहीं कि गरुड़ की तरह पता नहीं कहाँ का उड़ते क्या क्या सेवाएं करते हैं नहीं हमारे लिमिट के बाहर है लेकिन ये किसकी कृपा है महाप्रभु की कृपा तो उन्होंने कहा पहले रामानंद राय जगन्नाथपुरी में थे तो मैं तो सोचता तो भावुक है हाँ ये तो आ, ये तो, तो मायावादी थे ना तो सोचते थे ये है लेकिन अभी जब से आपका संख्या न तब से मुझे रामानंद राय का स्मरण हो रहा है आप जाओगे ना यात्रा में रामानंद राय से जरूर मिलो और महाप्रभु ने कभी रामानंद राय को देखा नहीं था और रामानंद राय ने भी महाप्रभु को कभी नहीं देखा था तो चैतन्य महाप्रभु जो गोदावरी के तट पर गए आज भी आप जाओगे तो इतना सुंदर स्थान है वो गोदावरी वहां तीन किलोमीटर है आपको क्रॉस करना है रामानंद राय का दर्शन करने जाना है अभी जो टेम्पल है तीन किलोमीटर गोदावरी है क्रॉस करने के लिए इतना लंबा ब्रिज है हम तो एक बार ब्रिज से गए एक बार नाव लेकर गए पूरा एक घंटा उसके अंदर से गए रामानंद राय के वहां जहां महाप्रभु मिले थे वहां स्नान आदि किया तो महाप्रभु वहां गए थे वहां जाकर थोड़ा सा स्नान करके एक जगह बैठ के जप करने लगे तो उस समय रामानंद राय पालके में आए गवर्नर मद्रास के गवर्नर थे और कुछ लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं कोई स्तुति कर रहा है ब्राह्मण उनके आगे पालके में आ गए और उतर गे दूर उतरे ना तो महाप्रभु ने देखा यही हो सकते रामानंद शुद्ध भक्तों को केवल शुद्ध भक्त पहचान सकता है हम अशुद्ध होकर किसको पहचानना चाहते हैं शुद्ध भक्तों के इसलिए तो हमसे अपराध होते हैं शुद्ध भक्त को भक्तों को पहचानने के लिए भक्त होना बहुत जरूरी है हा? तो ऐसे महाप्रभु ने पहचाना और रामानंद राय ने भी पहचाना महाप्रभु को और एक दूसरे को आलिंगन करने लगे फिर कहने यार बाकी लोग देख रहे हो कहेंगे सन्यासी होकर गवर्नर का, का आलिंगन करो कुछ एटीकेट्स तो रखो हाँ ओपनली ये सब चीजें तो फिर रुक जाते हैं चैतन्य महाप्रभु और उनका जो महान संवाद है वो संवाद वास्तव में चैतन्य चरितमृत का पीएचडी है परमानेंट हरे कृष्णा डिवोटी <laughs> वो पीएचडी स्टडी है उसी को कहते पीएचडी बाकी तो बहुत सारे एटीकेट्स आदि हमारे लिए महत्वपूर्ण अलग अलग चैप्टर्स उसमें जो वर्णन किया है महाप्रभु जब पूछते रहे पूछते रहे रामानंद राय बोलते जा रहे महाप्रभु ने बस मुंह में हाथ लगा दिया बस भी, आगे मत को रोका नहीं जा रहा था महाप्रभु को इतनी उन्नत चर्चा वो कर रहे थे तो ऐसे रामानंद राय का ये पिताजी है सरव भट्टाचार्य कह रहे तबे महाप्रभु तारक कैला अलिंगन स्तुति करी कहे रामा नंद देखो पुत्र यदि रत्न के समान हो भक्त हो तो पिता के ऊपर भगवान की कृपा वैसे हो जाएगी प्रहलाद जब भक्त बने किरण्य कश्यप नहीं जो मर्जी किया हो लेकिन जो प्रहलाद के पीछे भगवान लगे आ रहे कुछ मांगो ना मांगो प्रहलाद नहीं मांगूंगा नहीं चाहिए कुछ <laughs> लेकिन भगवान ने कहा भाई उन्होंने कहा मैं बिजनेसमैन मैन थोड़ी हूँ व्यापारी थोड़ी हूँ हाँ कहते नहीं नहीं नहीं फिर मैं देना चाहता तुम तो तो व्यापारी का व्यापारी जैसी भावना नहीं है तो लेकिन ठीक है हाँ तो एक तो उन्होंने मांगा दो तीन चीजें मांगी यदि दशा में कामन हे वरद वर वरद ऋषभ सारे वरदों वरों को देने वाले हैं कृष्णा अब यदि कुछ देना चाहते हैं तो मेरे हृदय में जो काम विकार है काम वासना है भौतिक भोग की लालसा है इसको हटा दो और दूसरा मेरे पिता ना बहुत चाहे जो मर्जी गया हो लेकिन उनके ऊपर थोड़ी अपनी कृपा करो अरे प्रहलाद वो बताने की बात तो थोड़ी तुम्हारी तुम्हारी माता के कुल के इतने लोगों का उद्धार हो गया है तुम्हारे पिता के कुल का और तुम्हारे पिता का भी हाँ तो इस प्रकार से पुत्र यदि भक्त है इसलिए वास्तव में हाँ ये पुत्र का असली कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति सर्वोत्कृष्ट सेवा है कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना इससे बढ़कर सर्विस हम अपने पेरेंट्स की नहीं कर सकते उनको कब तक आप कपड़े देते रहोगे कब तक भोजन देते रहोगे कब तक घर बनाते रहोगे वो बेचारे शरीर छोड़ने वाले हैं आपके सामने मरेंगे आपके अंदर क्या सामर्थ्य है बचाने का आप चाहे जितना मर्जी धन दो बड़े हॉस्पिटल्स में एडमिट करो आप उनको मरने से बचा सकते हो नहीं लेकिन आप यदि कृष्ण के महान भक्त बन जाओगे तो सारी जो विपदा है भौतिक जगत के जो साइकिल है जिससे उनको छुटकारा मिलेगा और उसीलिए शास्त्र कहते है, एक माँ शुकरी के सामान्य होने चाहिए शुकारी मीन्स जो आ, क्या कहते हैं सुवर, सुवर, सुवर की जो फीमेल हाँ सुवर्णी हाँ मा शुकर्णी के समान चैतन्य भागवत किसी में बहुत हेवी श्लोका जाए हैं कि सुनी के समान नहीं होने चाहिए पुत्र महान भक्त होना चाहिए और पुत्र भी यदि वो पुत्र का आशलित धर्म को नहीं निभाता तो वो मूत्र है क्योंकि पुत्र और मूत्र का जो जन्म स्थान है एक ही स्थान से वो दोनों जन्म लेते हैं तो पुत्र का कर्तव्य क्या है माता पिता को कृष्ण भावना प्रदान करके या कृष्ण का भक्त बनाकर पुत नाम त्रायते पुत नाम नरक तायते नरक से जो उद्धार करता है उसे पुत्र कहा गया है तो रामानंद राय के बारे में सुना और देखा कि उनके पिता है तो महाप्रभु खड़े हो गए अभी किसी के लिए खड़े नहीं हुए थे उठे और सीधा राम राय का उन्होंने आलिंगन किया और फिर रामानंद राय की इतनी स्तुति करने लगे महा महाप्रभु भवानंद राय के सामने रामानंद राय का गुणगान करने लगे रामानंद हे न रतन रतन है न रत्न जहानय यहाँ वर्णन रत्न है ना कृष्णदास के रामानंद राय रत्न जहा रतनय तहार महिमा लोके कहना ना जाए रामानंद राय जैसा रत्न रूपी पुत्र रूपी जो रत्न जिसके हैं उसकी महिमा को क्या कहा जाए कितना वर्णन करे कितने गुणगान किया जाए मरते लोक में है, उसके समान कोई नहीं है जिसका पुत्र किसके समान हो राम राय के समान दोनों चीजें हमारे ऊपर है या तो हमारा पुत्र रत्न के समान बनाए या तो हम भी किसी के पुत्र है नहीं <laughs> दोनों हमारी जिम्मेदारी है तो या तो हम प्रयास करें अपना भगवत भक्ति सुव्यवस्थित रूप से करने का तो महाप्रभु कहते कि आप कौन हो साक्षात पांडु तुम्हें तोमार पत्नी कुंती पंच पांडव तुम पंच पुत्र महामती तो महाप्रभु ने कहा पहचान लिया तुम्हें हे भवानंद राय तुम कोई तुम कौन हो साक्षात पांडु हो और तुम्हारी जो पत्नी है वो कौन है कुंती।, कुंती है और तुम्हारे जो पांच पुत्र है हाँ महामती हा, युधिष्ठिर हाँ भीम नकुल हैं है। तो इस प्रकार से महाप्रभु के लेला में सब कृष्ण के जो पार्षद है वो प्रकट हो गए हैं कृष्ण के जो अंतरंग संगी हैं तो महाप्रभु ने कहा ये सब आपके पुत्र पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके सारे पुत्र महामती हैं महामती एक तो मति फेंक नहीं आजकल मेरे हाँ मतलब महाबुद्धिमान है महाशब्द लग गया मतलब महाबुद्धिमान महामती सबक है राय कहे आमी शुद्र विषय अधम तब तुम्हें स्पर्श ये ईश्वर लक्षण तो महाप्रभु ने जब भवानंद राय रामानंद राय आदि की प्रशंसा की तो इन्होंने कहा कि मैं वास्तव में इस योग्यता का नहीं हूं जो योग्यता आप मुझे दे रहे हो हमें इस योग्य व्यक्ति नहीं हूं मैं कौन हूं शुद्र हूं इसमें जो चौथा स्तर है हम वो मैं शुद्र हूँ संसारी कार्यो में लगा हुआ प्राणी हूं शुद्र विषय अधम एक तो भौतिक भोगों में, में बहुत अधिक लगा हो पतित हो और आपने मेरा स्पर्श किया है तब तुम स्पर्श इतना नीच होकर भी आपने मेरा स्पर्श किया है इससे पता चलता है कि ये प्रमाण है कि आप कौन हो साक्षात ईश्वर हो क्योंकि भगवान के अलावा इतनी बड़ी जो दया है इतनी बड़ी जो करुणा है वो कोई और नहीं दिखा सकता हाँ, भवानंद राय ने कहा और मास्तु महाप्रभु का यही गुण है महाप्रभु ने पात्रा पात्रा विचारण ना महाप्रभु ने विचार ये नहीं किया कि ये नीच है ये अशिक्षित है ये चंडाल है महाप्रभु ने हरेक को कृष्ण भावना प्रदान की महाप्रभु फिर कृष्णदास कविराज कहते हैं निज वित्त भृत्य पंच पुत्र सने आत्मा समर्पिलो आमे तोमार चरण भवानंद राय ने कहा भवानंद राय कहते कि हे महाप्रभु नेज़ ग्रह वित्त भ्रत्य पंच पुत्र सने मैं क्या कर रहा और आत्मा समर्पित मैं अपना घर अपना धन अपने सेवक और अपने पांचों पुत्र ऐसे नहीं कि एक पुत्र भगवान को दे देंगे चार मेरे पास नहीं भगवानंद राय कह रहे कितने पुत्र आपको समर्पित कर रहा हो पांचों और पांडव वास्तव में पांचों पांडव कृष्ण के लिए समर्पित थे आत्मा समर्पिलु तुम्हारे चरणे मैं अपने अपने आपको को अपने आत्मा को भी आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूं तो प्रभुपाल यह वो हाँ, शरणागति का सॉन्ग लिख रहे हैं मानस देह गेह जो कि अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर तो प्रभुपाल लिखते इस तात्पर्य में कि हमें किसी ना किसी प्रकार से जीवन में हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कैसे में अधिक से अधिक कृष्ण का शरणागत बनू और यदि प्रभुपात कहते घर वाले लोग यदि शरणागति में बाधा डाल रहे हैं तो व्यक्ति को सन्यास लेना चाहिए ऐसा लिखते और यदि अनुकूल है तो वह व्यक्ति मोर देन सन्यासी वास्तव में गृहस्थ आश्रम होते हुए भी जो व्यक्ति अपने आप को कृष्ण की सेवा में समर्पित करता है अपने जो परिजन है अपना घर है अपना धन है अपने जो पत्नी बच्चे सब है इनको कृष्ण की सेवा में समर्पित करता है तो प्रभुपद कहते हैं कि सन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि कोई व्यक्ति अपने सारे परिवार के सदस्यों सहित शरण ग्रहण सके तो उसे संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है किंतु यदि तथाकथित पारिवारिक जनों के कारण शरणागत गति की प्रक्रिया में व्यवधान आता हो तो शरणागति को पूरा करने के लिए उनका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि कृष्ण भावना एक अमूल्य रत्न है उसको खरीदने के लिए हमें कुछ भी मूल्य क्या कहते हैं देना पड़े तो व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए कृष्ण भावना को खरीदने के लिए यही वाणी रही बे चरने जबे तो मरण है जब यही आज्ञाता करीब सेवन तो महाप्रभु ने कहा ये जो मेरा बेटा है ना वाणी नाथ चलो इसको आपके पास ही रख दो अभी परमानेंट फुल टाइम डिवोटी आपके चरण कमलों में और जो आप आज्ञा करेंगे उसका ये पालन करता रहेगा और आपकी सेवा में तुरंत लगाएगा ऐसे नहीं कभी घर जाके सोचता हो कौन सा बेटा आपके पास भेजू सेवा के लिए नहीं पहले मुलाकात में ही समर्पित कर दिया ऐसे नहीं कि उन्होंने बोला और किया कुछ है ना बोला भी महाप्रभु को की सब समर्पित कर रहा हो और उसे क्षण वानीनाथ को महाप्रभु की सेवा में नियुक्त कर दिया ज्ञाने मोरे संकोचना करीबे जय जब है इच्छा तब है तो महाप्रभु को कहते कि हे प्रभु आप मुझे क्या करिए अपना समझिए आत्मीय होता है ना रिलेट बहुत क्लोज रिलेटिव आप मुझे अपना संबंध समझ लीजिए और आप जो भी चाहिए आ, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए और कभी संकोच मत कीजिए इस प्रकार की भावना भवानंद राय के अंदर थी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु का है कि संकोच तुम्हें न पर जन्मे जन्मे तुम्हें अमार संवंशिंग कर महाप्रभु ने कहा मुझे संकोच क्या करना है हा? मैं तो बिना किसी संकोच से बिना किसी संकोच के तुम्हारी सेवा को स्वीकार करता रहूंगा क्योंकि तुम मेरे लिए पराये नहीं हो भगवान के लिए भक्त हमेशा अपने होते है अभक्त एक प्रकार से भगवान के लिए पराये हो सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा जन्मे जन्मे तुम्हें अमार सव अंश किंकर आप जन्मो जन्मो तक मेरे क्या हो सेवक हो दिन दिन पाच सात बिथरे आशी बे रामानंद तारूर्ण आमार आनंद तो महाप्रभु ने का भी तो मेरा आनंद पूर्ण होगा मेरे लाइफ का जो दिव्य आनंद है पांच छ दिन में ही आपका पुत्र रामानंद राय जगन्नाथपुरी में आने वाला है और महाप्रभु ने उनको जाते समय बोला था अपना जॉब छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ और फिर पूरा भ्रमण किया महाप्रभु मुंबई से वापस चले गए पंडरपुर से और गए फिर से गए वहां रामानंद राय को गे तो चलो मेरे साथ अभी रामानंद राय ने कहा ना मेरे साथ ना बहुत घोड़े और हाथी और सब कुछ है ये थोड़ा सा खत्म करके फिर आ जाता आप थोड़ा आगे चलिए फिर महाप्रभु चले आते आगे और फिर <coughs> उन्होंने कहा कि उनके संग में मुझे वास्तव में आनंद प्राप्त होगा ये प्रभु तारे कैला आलिंगन तार पुत्र सब शिरे धरिल चरान चैतन्य महाप्रभु ने वानीनाथ भवानंद राय का आलिंगन किया और उनके सारे पुत्रों ने क्या किया उनके चरणों को आपने सर में रख दिया तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु तबे महा तारे घरे पट्ट नायक पट्टनायके निकट राखिला तो महाप्रभु ने फिर सबको भेजा और अपने पास एक भक्त को रखा वो कौन थे भक्त वानीनाथ पट्ट तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अलग अलग भक्तों से मिल रहे हैं और अभी आगे चल के और एक विशेष भक्त से मिलेंगे तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरित्र है जगन्नाथपुरी में अलग, अलग अलग भक्तों को मिल रहे हैं जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ कर रहे हैं तो यहाँ हम समापन करते हैं हरे कृष्ण ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत के शिलकृष्ण दास कविराज गोस्वामी